पतंजल योग प्रदीप साधनपाद पाद सूत्र बत्तीस शौच साफ लाने और आँ के निकालने के लिए एक रुमाल को लपेटकर पानी में भिगोकर अथवा गीली मिट्टी को एक कपड़े में रखकर नाभि के नीचे रात्रि को सोते समय बांधे जब कपड़ा या मिट्टी सूख जाए तो उसे गीला कर दे घाव फोड़े, फुंसी में गीली चिकनी मिट्टी लगाइए छजना आदि में गोबर दही के पानी में घोल कर लेप करें। सूर्य विज्ञान स्वर्गीय श्री परमहंस विशुद्धानंद जी महाराज प्रसिद्ध गंध बाबा सूर्य रश्मियों को स्फटिक यंत्रों द्वारा आकर्षित करके उनके सहयोग वियोग विशेष से अद्भुत चमत्कार दिखला कर पाश्चात्य देशों के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को विस्मित कर देते थे उन्होंने सूर्य विज्ञान द्वारा असाध्य रोगों के चिकित्सार्थ बनारस में एक सूर्य विज्ञान मंदिर की भी स्थापना की थी देश के दुर्भाग्य से इस कार्य के पूर्व ही उनका देहांत हो गया सूर्य चिकित्सा सूर्य की किरणों को विशेष विशेष रंग के शीशों द्वारा मनुष्य के पीड़ित अंग पर डालना तथा उनको जल आदि पदार्थों पर आकर्षण करके उनका स्वास्थ्य सुधार और रोग निवारण में प्रयोग करना बड़ा प्रभावशाली सिद्ध हुआ है उसको सामान्य रूप से यहाँ उल्लेख किया जाता है तत्व संबंधी तालिका समाधि पात्र सूत्र चौंतीस के विशेष वक्तव्य में पांचों तत्वों का रंग चिन्ह स्वाद गति परिमाण आदि बदला आए हैं इन्हीं तत्वों से शरीर बना हुआ है इसलिए इन तत्वों के स्वाभाविक परिमाण से न्यूनता या अधिकता ही रुग्ण अथवा अस्वस्थ होने का कारण है कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है और कौन से तत्व की कमी है इसकी जांच नाखून पेशाब पाखाने आदि के रंग से की जाती है जैसे लाल रंग की कमी में आंखें और नाखून नीले रंग के पाखान और पेशाब सफ़ेद अथवा कुछ कुछ नीले रंग का होता है नीले रंग की कमी में आंख गुलाबी नाखून लाल पाखाना और पेशाब कुछ लाल या पीला होता है इस प्रकार मनुष्य के स्वाद स्वभाव श्वास की गति और नालियों की चाल से भी तत्वों की जांच की जाती है यदि किसी तत्व की उसके स्वाभाविक अवस्था में कमी को उसके रंग को सूर्य की किरणों द्वारा रुग्ण शरीर में प्रवेश करके पूरा कर दिया जाए तो रोग निवृत्त हो सकती है विशेष विशेष रंगों को सूर्य की किरणों द्वारा रुग्ण शरीर में पहुँचाने के बहुत उपाय ढूंढे गए हैं उनमें से सबसे सरल चार हैं पहला विशेष रंग के शीशे द्वारा सूर्य की किरणों को रुग्ण शरीर में पहुंचाना अथवा उस उस रंग की की उस रंग के शीशे लालटेन द्वारा का प्रकाश डालना दूसरा विशेष रंग की साफ बोतल में ताजा या वर्षा का जल अथवा गंगा जल भरकर काग लगाकर कम से कम चार घंटे और अधिक से अधिक तीन दिन धूप में रखकर पानी को औषध रूप में पिलाना तथा रुग्ण स्थान में लगाना तीसरा विशेष रंग की बोतलों में मिश्री आदि पदार्थ अथवा औषध रख कर काग लगाकर पंद्रह दिन से एक माह तक धूप में रखकर औषधि रूप में प्रयोग करना चौथा विशेष रंग की बोतलों में सरसों तिल अलसी आदि का तेल रख कर काग लगाकर कम से कम 40 दिन तक धूप में रखकर पीड़ित स्थान में मलना रंगों का प्रयोग पहला आसमान जैसा हल्का नीला रंग जिसमें लाली बिल्कुल ना हो यह रंग ठंडा और कब्ज करने वाला होता है और लाल रंग का जो गर्म और कब्ज दूर करने वाला है विरोधी है इसलिए गर्मी से आए हुए बुखार पेचिश आम दस्तों में फोड़े फुंसी और जहरीले जानवरों की काटने की पीड़ा आदि जो लाल रंग की अधिकता से होती है वह इस हल्के नीले रंग के पहुँचने से शांत हो जाती है दूसरा लाल रंग यह रंग गर्म और कब्ज दूर करने वाला तथा मादे को निकालने वाला होता है इसलिए ठंड की अधिकता से जो रोग होते हैं जैसे फालिज लकवा गठिया सर्दी से सूजन आदि इस रंग को तीनों तरह से पहुंचाने से दूर होते हैं तीसरा गहरा नीला रंग अर्थात वह नीला रंग जो लाली लिए हुए हों जैसे वे लंबी बोतलें जिनमें विलायत से अरंडी का तेल आता है जहां नीले रंग के साथ किंचित गर्मी पहुंचाकर गंदे मादे को निकालने की आवश्यकता होती है वहाँ इस रंग को काम मिलाया जाता है जैसे काली खांसी इत्यादि चौथा तो पीला अथवा हल्का नारंगी रंग यह रंग गहरे नीले रंग की अपेक्षा अधिक कब्ज खोलने वाला और गंदे मादे को निकालने वाला है इसलिए खुजली कोढ़ रक्त विकार बलगमी बुखार आदि में काम में लाया जाता है लगभग सब प्रकार के बुखार और सिर के दर्द जो गर्मी से उत्पन्न हो उनमें हल्की नीले रंग वाली बोतलों का पानी पिलावे, बुखार की तेज़ी से हल्के नीले शीशे का प्रकाश डाले और हल्की नीले रंग की शीशी का तेल मलें